के पहले एक प्रश्न पूछा है किसी ने बुद्ध महावीर कृष्ण जीसस मोहम्मद लाओस से रजनीस मतलब सभी पुरुष ही तो किसी स्त्री में बुद्धत्व की खबर दुनिया तक क्यों नहीं पहुँचाई क्या बोध सत्व बनना स्त्री की दृष्टि से कठिन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 जैविक तल पर भी बायोलॉजी के तल पर भी पुरुष देता है वीरिक्री अंगीकार करती है वहां भी देने वाला पुरुष है लेने वाली इस्त्री। वहां भी पुरुष पहल करता है इनिशिएटिव देता है कोई स्त्री किसी पुरुष से जाकर सीधा नहीं कहती कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ प्रतीक्षा करती पुरुष उससे कहे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 और बच्चे के बीच जो निकटता और आत्मीयता है वो पिता और बच्चे के बीच नहीं हो सकती मां और बच्चे तो जैसे एक ही चीज का विस्तार है तो उसे ग्राहक होना तो जरूरी है वो आक्रमक नहीं है वो गर्भ धारण करती है ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही उसके भीतर का भी है अब इसे हम कि इसका अध्यात्म से क्या लेना देना है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 स्त्रियों के समर्पण से कोई पुरुष के समर्पण की तुलना तो नहीं की जा सकती और जब कोई स्त्री स्वीकार कर लेती है तो फिर उसमें रंच मात्र भी उसके भीतर कोई विवाद नहीं होता कोई संदेह नहीं होता उसकी आस्था परिपूर्ण है अगर वो मेरे विचार को या किसी के विचार को स्वीकार कर लेती तो वो विचार भी उसके गर्भ में प्रवेश कर जाता वो उसके हड्डे मांस मज्जा का हिस्सा हो जाता वो उस विचार को भी बीच की तरह गर्व की तरह अपने भीतर लगती कोई पुरुष ये नहीं कर सकता पुरुष अगर स्वीकार भी करता है तो बड़ी जगदोजह और अगर झुकता भी है तो वो यही कह के झुकता है की आधे मन से झुक रहा हूँ पूरे मन से नहीं झुक रहा क्या करू कोई उपाय नहीं है मेरे पास आग के पुरुष कहते है सीधी सच्ची बात है वो कहते हैं कि पूरे मन से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 उसमें तीस हजार संन्यासी थी अब दस हजार संन्यासी थे बुद्ध के पास भी शिष्यों का अनुपात यही था चार में तीन स्त्रियां एक पुरुष जीसस को जिस जी दिन सूलि लगी उस दिन सारे पुरुष छोड़कर चले गए जिन्होंने जीसस को सूली पर सो उठा उतारा वे दो स्त्रियां थी तो बड़ी मजे की बात मेरी मैदलेन एक वैश्या थी उसकी वजह से जीसस को बहुत परेशानियां झेलना पड़ी क्योंकि लोगों ने कहा कि जीसस जैसा महापुरुष और मैरी मैदलेन के घर रुक जाए के घर तो समाज की नीति आचार को बड़ा धक्का लगा था जिन शिष्यों ने जीसस से कहा था कि इस मैरी मैदलेन को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 जीसस का शांति तो नहीं तो ल्यूग ने कहा कौन जीसस मैं तो पहचानता भी, भी नहीं जीसस ने पीछे मुड़कर उनके हाथ बंधे थे तो उसमें उन्होंने पकड़े हुए थे पीछे मुड़कर कहा सुन अभी मुर्गे ने बांध भी नहीं दी और तूने एक तरफ इंकार कर दिया सुली से जिस स्त्री ने उतारा वो मैं तलीन थी शिष्यत्व की जिस ऊंचाई पर स्त्री पहुंच सकती हैं पुरुष नहीं पहुंच क्योंकि निकटता की जिस ऊंचाई पर स्त्री पहुंच सकती पुरुष नहीं पहुंच सकता स्वीकार की समर्पण की पर शिष्याओं के नाम तो बहुत जाहिर नहीं हो सकते शिष्य आखिर शिष्य नाम तो गुरुओं के ही होंगे और चूंकि स्त्रियां बहुत अद्भुत रूप से गहन रूप से श्रेष्ठतम रूप से शिष्य बन सकती हैं इसीलिए गुरु नहीं बन सकते क्योंकि शिष्य का जो गुण है वही गुरु के लिए बात है गुरु को तो आक्रमक होना पड़ेगा गुरु तो शिष्यों को मिटाएगा तोड़ेगा नष्ट करेगा वो स्त्री के बस की बात नहीं स्त्री बन सकती ग्रहण कर सकती संभाल सकती बीज को अपने भीतर आरोप करके गर्व बना सकती जन्म दे सकती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 तो भी वो अपने में ही खो जाएंगे और शांत हो जाएंगे उनसे दान नहीं मिल सकता तो बुद्ध का ये ख्याल दूर तक सही था कि मेरा श्रम पुरुषों पर ही होने दे। उतना ही श्रम करके मैं पुरुषों को तार कर लू तो वे दूर तक इन बीजों को ले जाएंगे और फैला देंगे सीधा मुझे स्त्रियों से मेहनत मत करवाए इसमें और भी बातें समझ लेनी जैसे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 और स्त्री को जब आप प्रेम करते हैं तब वो तक्षण आंख बंद कर लेती वो आंख खुली नहीं रखती पुरुष चाहता है कि प्रेम का क्षण प्रकाश में हो और पुरुष ये भी चाहता है कि उसकी आंखें खुली रहो पुरुष प्रेम के क्षण में भी संभोग के क्षण में भी आंखें खुली रखता है वो स्त्री के चेहरे को भी देखना चाहता है जिससे वो प्रेम करता संभोग के क्षण में भी उसके चेहरे को देखना चाहता क्यों क्योंकि अगर उस चेहरे पर उसे प्रसन्नता दिखाई पड़ती तो भी वो प्रसन्न होता है वो बहिर्मुखी है स्त्री अपनी आंख बंद कर लेती है और भीतर अपना सुख लेने लगती उसकी फिक्री छोड़ देती है कि पुरुष को क्या हो रहा है वहां खुर् देखती भी नहीं। उसे भीतर क्या हो रहा है ये काफी वो अपने में काफी बंद है उसका रस भीतरी पुरुष का बाहरी भी है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 कि वो अपने मोसुख है तो अगर स्त्री को हम किसी दिन परम ज्ञान पर भी पहुंचा दें तो परम ज्ञान के बाद वो बोधिस नहीं बन सकती क्योंकि परम ज्ञान के बाद वो लीन हो जाएगी उस महाशून्य में बुद्ध की दो अवस्थाएं दो प्रकार से व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है एक है जिसको अर्थ कहा है दूसरा जिसे बोधिसत्व कहा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 उसके जितने शत्रु थे अरि थे वो नष्ट हो गए अब वो महाशून्य में लीन हो जाए बुद्धत्व में कोई कमी नहीं है उसके लेकिन वो दूसरों के लिए नाव नहीं बनता उसका काम पूरा हो गया स्त्री प्रेम में आंख बंद कर लेती समाधि में भी आंख बंद कर लेती और जब परम समाधि उपलब्ध होती तो वो बिल्कुल भूल जाती कि कोई बाहर बचा वो भीतर लीन हो जाती है बुद्धत्व तो उपलब्ध हो जाता है स्त्री को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 इतिहास तो वे लोग निर्मित करते हैं जो दूसरों में उस सुख है जो खुद में उस सुख है वो इतिहास निर्मित नहीं करते उनका कोई पता नहीं चलता वो खो जाते इसलिए हमें बुद्धों का पता है बुद्ध स्त्रियों का पता नहीं है स्त्रीया भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुई है लेकिन वे गुरु नहीं बन सके गुरु बनना उनके लिए वैसे असंभव है जैसे पुरुष को मां बनना असंभव है कोई नहीं पूछता कि अब तक कोई पुरुष मां क्यों नहीं बन सका बनने की कोई बात ही नहीं पुरुष पिता बन सकता है मां नहीं बन सकता स्त्री शिष्य बन सकती है गुरु नहीं बन सकती है यही स्वाभाविक है इससे अनुथम होने का उपाय नहीं किसी अंतर अंतर्मुखता के कारण स्त्री बहुत क्षुद्र मालूम पड़ती है निम्न मालूम पड़ती है उसके जो सोच विचार के ढंग है बहुत संकीर्ण नैरो मालूम पड़ते हैं पर इसमें उसका कोई कसूर नहीं उसकी उत्सुकता उस अपने पड़ोस में अपने घर में अपने बच्चों में ऐसी होती उसकी उस ना पर उसकी उत्सुकता न पड़ोस में होती ज्यादा न बच्चों में न घर में वो स्त्री के दबाव में इनमें उत्सुकता लेता है उसकी उत्सुकता उस होती वियतनाम में क्या हो रहा है रूस में क्या हो रहा है अमेरिका में क्या हो रहा है दूर विस्तीन इसमें कुछ गुण नहीं है बस मैं ये कह रहा हूँ ये स्वभाव ये तथ्य स्त्री को फिक्र होती है पड़ोस की स्त्री कैसे कपड़े पहने हुए और वो भी इसलिए फिक्र होती कि उसके कपड़े से वो तोल रही स्त्री अपने पर केंद्रित है और इसलिए कभी कभी उसे हैरानी होती है पुरुषों की बातें सुनकर कहां की बातें कर रहे हैं वियतनाम से क्या लेना देना दिल्ली में क्या हो रहा है इसमें क्या अर्थ है फिजुल की बातें और इसलिए कोई पुरुष स्त्री से बातचीत में रस नहीं लेता क्योंकि स्त्री की बातचीत छुद्र होती सीमित होती बनरसा ने कहीं कहा है कि सुंदरतम स्त्री से भी बातचीत करो तो ऊप पैदा होती वो चुप रहे उतने अच्छे। उसका कारण क्योंकि तो पुरुष की बातचीत में जो रस है वो स्त्री को उस बातचीत में रस नहीं उनके उनके आयाम जो है अलग अलग है स्त्री भी परेशान होती पुरुषों की बातें सुनकर ही बकवास में लगे हुए और इतना विवाद करते हुए ऐसी बातों पर जिनमें कोई सार ही नहीं क्या सार है कि कम्युनिज्म ठीक है कि सोशलिज्म ठीक है कि बाइबल ठीक है कि कुरान ठीक है सार क्या है स्त्री को लगता है ये व्यर्थ हवाई बातें और इनमें समय खोना और इन पर लड़ मर बैठना और विवाद करना स्त्री की बिल्कुल पकड़ में नहीं आता पुरुष को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कपड़े स्त्रियों की बातचीत दो चार चीजों पर सीमित होती है। कपड़े हैं बच्चे हैं मकान है कार है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 इसके फायदे हैं इसके नुकसान हैं। हर फायदे के साथ नुकसान जुड़ा है हर नुकसान के साथ फायदा है चूंकि स्त्री की दूसरे में उत्सुकता नहीं है ध्यान उसे शीघ्रता से घटित होता है अपने में ही उसकी उत्सुकता उस है इसलिए उसके मस्तिष्क में ज्यादा उपद्रव नहीं होता और जो उपद्रव होता है वो एक साधारण होता है उसे छोड़ने में अड़चन नहीं पड़ती न सिद्धांत न वाद न शास्त्र ये सब उपद्रव नहीं होता स्त्री का मन एक लिहाज से हल्का फुल्का होता है उस बहुत बोझ नहीं होता स्त्री एक लिहाज से सरल होती और बच्चों जैसी होती इसलिए ध्यान उसे बहुत आसानी से घटित हो जाता है क्योंकि ध्यान एक तरह का स्वाद है जब मैं ये कहता हूं आपको कुछ नहीं को एक तरह की सेल्फिशनेस से है भी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 ऐसा दुनिया में कोई क्षण नहीं आया जब बाहर मुसीबत न थी ऐसा कोई क्षण कभी नहीं आएगा जब बाहर मुसीबत न होगी हाँ मुसीबत दूसरी होंगी ये हो मुसीबतें होंगी और अगर कोई आदमी ये कहता है कि ध्यान कि ध्यान हम तब करेंगे जब दुनिया में कोई मुसीबत न होगी तो समझना की वो ध्यान कभी भी अनंत काल में ना कर सकेगा लेकिन पुरुष को ये भाव उठता की कैसे ध्यान करे अभी इतना चारों तरफ काम करने को बाकी तुम समर्थ हो जाओगे काम तो बाकी रहेगा स्त्री को यह सवाल कभी नहीं उठता मेरे पास इतनी स्त्री आती उनमें से कोई कभी नहीं कहता कि ये मुसीबत है है टिका उसके उत्सुकता उस अपने में अगर उसे आनंद और शांति मिल सकती तो ध्यान को तैयार इससे सुविधा उसको एक है कि वो ध्यान में शीघ्रता से जा सकती उसके बाहर ही नहीं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 तो स्वभावतः जिस दिन उसको ध्यान का फल उपलब्ध होता है उस दिन वो उसे उन लोगों तक पहुंचाना चाहता है जिनके लिए वो सदा से चिंतित रहा तो पुरुष अगर ध्यानी हो तो सत्व हो सकता है आसानी से स्त्री अगर ध्यानी हो तो अर्हत हो सकती है आसानी से ये दोनों स्थितियां समान हैं। स्थितियों में कोई भेद नहीं स्थितियों के परिणाम संसार पे भिन्न होंगे बोधिस को भी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 कहीं तुम भी उसी किनारे पहुंचे रहो उनके साथ उनको पार करने में तुमको भी इसी किनारे पे देखकर उनको जिज्ञासा भी पैदा हो नीपा भी ना सके तो ही कहता है, तुम्हें नाव मिल गई कृपा करो तुम पार हो जाओ इस किनारे पर जिनको उत्सुकता है वे तुम्हें पार जाते देखकर पार होने की खोज कर लेंगे तुम उनकी चिंता में समय नष्ट मत करो महायान कहता है इतनी छोटी छोटी नाव में अगर लोग पार भी होते रहे तो इस विराट सागर में कब शांति होगी कब आनंद होगा कभी नहीं हो पाया ये तो एक एक चम्मच से जैसे कोई सागर को शुद्ध कर रहा हो तो एक एक चम्मच से सागर कब शुद्ध हो पाएगा इस पूरे सागर को विराट आयोजन से शुद्ध करना है वो विराट आयोजन बोधि सब्तों का आयोजन है वो उस महाकुणावान का है जो किनारे पर रुक जाता है अपने नाव को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 किसी को पार करवाने की कोशिश करो तब पता चलता है कि कितना उपद्रव का मामला जब मैं आपके साथ मेहनत करता हूं तो मुझे ही वाले लोगों की बात बिल्कुल ठीक लगने है। कि वो ठीक ही कहते सच ही कहते कैसा उपद्रव है किसी को पार करवाने की कोशिश क्योंकि जिसे तुम मुक्त करना चाहते हो वो मुक्त होना ही नहीं चाहता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 और लोग अगर अनंत जन्मों तक भी उसे रोक के रखे तो भी हर्ष क्या है क्योंकि अब अब समय का उसे कोई सवाल ही नहीं है और अगर इस चेष्टा में कोई पार हो जाए तो लाभ ही लाभ है हानि कुछ भी नहीं बोधी सत्व को कोई हानि नहीं हो रही है रुक के अगर लाभ भी ना हुआ लोगों को तो भी कोई हानि नहीं है और अगर लाभ हो गया तो लाभ है ये सौदा करने जैसा है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 क्योंकि तो स्त्री गुरु होना मुश्किल हो तो बहुत साधारण कोटि की होने वाली है और फिर उसके भी शिष्य अगर लोग बन जाते तो फिर बहुत अड़चन बहुत अड़चन इसलिए बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट पुरुष है किसी और कारण से नहीं पर उसके होने में गुरु होने की सुविधा है स्त्री के होने में शिष्य होने की सुविधा है दोनों के फायदे है दोनों के नुकसान है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 तो मन निस्तरंग ना हो सकेगा उन्हें निकाल ही दे, उनको देख ही दे उनको उलीझ दे कुछ बचे ही न भीतर तरंगें पैदा करने को हल्के हो जाएं, कोई उपद्रव भीतर न रह जाए सब उपद्रव बाहर डाल दे, तो मन निस्तरंग हो सकेगा इस मन की निस्तरंग अवस्था के बिना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 महावीर का सहारा लो कि मोहम्मद का इससे कोई अंतर नहीं पड़ता ध्यान करो कुरान पेट की गीता पर इससे बहुत फर्क नहीं है ध्यान करो सारे दुनिया के धर्म अगर एक बात पर सहमत हैं तो वो है ध्यान और ध्यान का मतलब है निस्तरंग करो चित्त को मन को कर दो शून्य विचारों से कोई लहर न आती हो उस लहरहीन अवस्था में जो घटित होगा वो छठमा द्वार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 अपने ही सुअर्जित सुख और गौरव के लिए उपयोग नहीं करे यही से फर्क शुरू होता है इस क्षण में ही पता चलेगा कि आप अर्त होने के मार्ग पर है या बोधिसत्व होने के मार्ग पर बी का झुकाव की तरफ है इसलिए सूत्र में यहां से मार्ग बोधिस का हो जाएगा अर्थ का नहीं यहां तक अर्त और बोधिस दोनों समान है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 नहीं ओ निसर्ग के गृह विद्या के साधक गुरु शिष्य को कह रहा है कि नहीं यहाँ से अर्थ और बोधिस का मार्ग अलग हो जाता है इसके पहले तक दोनों एक जैसे हैं इसके बाद ये किताब बोधिस विचार के अनुकूल है महायान का विचार है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 जुड़वे बोधी की तरह तीनों लोगों पर विकिरणित करना होगा चीन में जापान में दो बोधी की कथा है जिन्होंने परम ज्ञान को पाने के बाद तत्क्षण सारे ज्ञान जगत में बांट दिया और खुद शून्य होकर खड़े रह गए जो आनंद उन्हें मिला था सब बांट दिया खुद बिल्कुल दीन होके खड़े रह गए श्रम से जो पाया था वो बांट दिया अपने पास कुछ भी ना रखा ऐसे दो बोधिसत्वों की कथा चीन और जापान में है कहता है कि क्या तू भी उन जुडवा बोधिसत्वों की तरह अपने आनंद को अपनी को अपनी अपनी समाधि प्रज्ञा को बांट नहीं देगा तुझे करना होगा अगर तू चाहता है कि तू भी बुद्धों का सहयोगी और शांति हो सके अति मानवीय ज्ञान और देव प्रज्ञा की, की नहर के द्वारा दूसरी नदी में प्रवाहित कर देना देना जो तुझे मिला है इसे देना, इसे प्रवाह रोक नहीं लेना अपने लिए तो गुण के यात्री नारोल जाम की इसके शुद्ध व ताज जल से समुद्र की तीखी लहरों को उस तो शोक समुद्र की खारी लहरों को जो मनुष्य के आंसुओं से बनी है मधुर बनाना है सारा जगत एक खारा सागर है लोगों के आंसुओं और पीड़ाओं से निर्मित क्या तू इस खारे सागर की फिक्र छोड़ देगा और इस दुख से भरे लोगों के संसार की तरफ बिल्कुल पीट कर लेगा क्योंकि तुझे आनंद मिल गया तो क्या तू सोचता है सभी को आनंद मिल गया क्या और की पीड़ा तुझे न छुएगी और तुझे न दिखाई पड़ेगा कि सागर जैसे लोगों के आंसुओं से ही भरा हो ऐसा ये संसार क्या तू अपने पवित्र जल से इस सागर की लहरों को मीठा नहीं बनाना चाहेगा आह जब तू एक बार उस सबसे ऊंचे आकाश का ध्रुव तारा बन गया तब उस स्वर्गीय प्रभा मंडल को अंतरिक्ष की गहराइयों से अपने सिवाय सबके लिए बिखेरना प्रकाश सबको दे किसी से गिर लेना और जबकि तू ध्रुव तारे की तरह हो गया और ऊंचाई के आखिरी शिखर पे पहुंच गया जिसके पार कोई ऊंचाई नहीं है जो भी तुझे पाना था तूने और जो भी तुझे होना था तू हो गया अब पाने को कुछ न कुछ होने को क्या तू अब इसमें ही अपने को लीन कर लेगा क्या तू मान लेगा कि यात्रा समाप्त हो गई निश्चित तेरी यात्रा समाप्त हो गई लेकिन और यात्रा शेष क्या तुम उनको प्रकाश न देना चाहे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 द्वार पर ही ठहर जाना होगा जब एक बार तू पर्वत की ठंडा हो गया शीतल शून्य तो हो, हो गया लेकिन बीतक तेरे पास एक बीज है महाप्रज्ञा का उसके लिए तू बहुत गर्व है उस, उसे तू बचाए हुए है अपने हृदय में तब उस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 क्योंकि जिस ज्ञान को सुनने के लिए सदियों सदियों से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो तुम्हें मिल गया अब तुम चुप क्यों अब तुम बोलो और कह दो तुमने क्या पा लिया ब्रह्मा भी इंद्र भी वैसे ही प्यासे हैं। पूरा अस्तित्व तो प्यासा है इस जीवन के परम रहस्य को जानने के लिए तुम्हें पता चल गया कहो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 और जो मेरे बिना नहीं पहुंच सकते वो मेरी बात समझ ही ना सकेंगे इसलिए किससे मैं कहू देवता उदास हो गए उनकी आंखों में उदासी छा गई तर्क ठीक था इसे झुटलाया नहीं जा सकता फिर उन्होंने विचार विमर्श किया आपस में कि हम किस तरह बुद्ध को राजी करें फिर वे तर्क खोज के लाए और तर्क कीमती था बुद्ध को मान लेना पड़ा उन्होंने कहा हम आपसे राजी हैं सौ में अधिक लोग ऐसे ही हैं जो आपकी बात समझ नहीं सकेंगे उनसे कहना व्यर्थ है हम राजी सौ में थोड़े से दो चार ऐसे हैं जो आपके बिना भी समझ ही लेंगे उनसे भी क्यों ना फिजूर लेकिन सौ में एक आध ऐसा भी है जो दोनों के मध्य में खड़ा है जिससे आप ना कहेंगे तो वो जन्मों जन्म तक भटक जाएगा और जिससे आप कहेंगे तो वो उपलब्ध भी हो सकता है जो बिल्कुल किनारे पर खड़ा है जिसे जरा से धक्के की जरूरत ऊंट पर आखिरी तिनका बैठने के ही करीब है बस आखिरी तिनके का बोझ चाहिए इतना सा बहाना मिल तो जाए तो वह बैठ और अगर आखिरी दिन के बोझ न मिले तो हो सकता है जन्मों तक भटक जाए आप उस एक के लिए बोले बात ठीक लगी बुद्ध को कि अगर ये दोनों दिन के बीच में कोई ना कोई जरूर होगा जहां दो होते हैं वहां तीसरा भी होता ही है दोनों के बीच में तो कोई मध्य में खड़ा होगा वो मध्य वर्ग जो है उसके लिए बोले इसलिए बुद्ध बोले ये जो क्षण है समाधि स्थिति का उस क्षण में प्रत्येक को ऐसा ही लगता है अब क्या सार क्या कहना क्या सुनना किसको बताना अब तो जो मिल गया गूंगे का गुड़ उसका स्वाद लेना और उस स्वाद में ही खो जाना ये सूत्र कहता है उस समय सावधानी रखना ये जो महाशक्ति मिली है अगर उपयोग आ सके इसे बांटना इसका सरोवर मत बनाना इसको एक बेहतर प्रवाह बना देना फ्यू क्वेश्चन Explain the reasons for your raising hands upwards and then bringing them downwards in the night meditation. Yes, it is significant. While doing night meditation, I raise my hands slowly upwards.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 Unquiet, your serpent within trying to reach the sky. Your sex energy moving upwards to the sex star. When I feel now you are ready, your energy has become vibrant. active you are feeling it and jumping with it and you are attuned to me then i raise my palms upwards is look my palms facing towards this guy the first thing to indicate that move with me with my hands silently move with my helm as upwards i am secondly face the sky inverted remaining open to the sky inverted left your inner face be towards the sky not down to face not this your awkward eyes your awkward eyes are fixed on me your inner soul open up towards because only then your energy can meet to the cosmic energy to the divine energy so be open just my palms facing up towards be ready for an encounter with the star with the divine with the existence go on jumping moving and zooming up and then when i feel you are ready and open and the energy is moving and the moon has gone when a contact is possible with the cosmos and then i turn my palms downwards again this is a gesture this is a gesture now the cosmic energy the divine force is surrounding you you are under it my thoughts just symbolic you are now under the cosmic force and the cosmic force is descending upon you first you were jumping upwards you were raising yourself upwards first you were moving upwards to meet the divine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 if you are ready and jumping in water range and you have come to the point of evaporation this gas wanted evaporates at 100 degrees if it is 90 degrees it becomes warm it may become hot but it cannot evaporate only at a fixed point 100 degrees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 at the particular point you can meet that's a cosmic orgasm just like sex act through sex into you meet with nature through ancestral your energy moving into the cosmos through your head you meet the divine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 you will feel the contact the divine has touched you and a single touch even for a second moment and you will never be the same again you are touched by the divine you are transformed central question whom then has asked he says he can surrender to me if i promise that he will be transformed i promise That you will be transformed, but your asking is not good. If you make a condition, you are not surrendering. I promise you will be transformed, but on your part, if you ask for the promise.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 you are not asking for anything everything will be given but don't ask your asking becomes the barrier surrender means trust even if nothing happens you will wait you will not lose trust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 you are very asking will display the promise our promise but that promise is just a consequence not a precondition it will happen because that's how the law of universe works it is going to happen but please you need not be concerned about the result be just concerned with the act of serving not with the result you need the present to the divine to the eternal law to the time and get for the night when this be ready instant communication through the eyes raise your hands and feel the energy moving upwards like a flame like a flame jumping towards the sky